ननो ब्रह्मा ओष विवेक अवबुते जो विवक्षितहा तैतृश्रुति में जिसके आधार पर पूरी तैतृश्रुति के आधार पर ही आपने पंच विशेष पंचकोशों का विवेक करने के लिए आपने आरंभ किया है इस तीसरे प्रकरण को उस मंत्र में से गुहाशत सेना चाहिए जिसमें तो ब्रह्म को कोशों के विवेक के द्वारा आप बोध कराने के लिए प्रकरण आरंभ कर रहे हैं ऐसे पूछे जाने पर श्रुति के द्वारा गुहाशत से विवक्षित अर्थ को बताने जा रही है देहाद्य प्राण प्राणाद्यम मनः तथा करता तथो भोकता गुहा से गुफा नहीं बोल रहे हैं यहां पर गुहा क्या है सबसे पहला गुहा है ये शरीर स्थूल शरीर इस स्थूल शरीर की गुहा केंद्र का और दूसरी गुहा है तो दूसरे गुहा का नाम प्राणमय कोश प्राणमय शरीर है एक जोधपुर से बाहर मंडोर करके जहां पर मंडोदरी पैदा हुई थी रावण की पत्नी मंडोर मंडोर से लगभग बारह किलोमीटर अंदर जंगल गांव को पार जंगलों की ओर चले जाएंगे हाँ जंगल के अगर कांटी रहे जंगल होते हैं वहां पर एक देवी का मंदिर उस देवी का मंदिर के दोनों तरफ से फोकला दिखता है गुफा आप अंदर जाएंगे फिर पांच गुफा दिखेगा पांच दरवाजे एक जाओगे तो जाओ, वापस फा पड़ेगा एक ऐसा चीज है ऐसे करते करते उस फिर अगले, अगले करते -करते -करते आठ किलोमीटर दूसरी दूसरे जगह पर खुलता है बीच के किस भूकंप में वो बंद हो गया क्या किया इसलिए पता लगाने के लिए बकरी को छोड़ बकरी वो धीरे धीरे धीरे वहां निकल गई तो पीछे रस्सी जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए बगे सुनकर रास्ता पकड़ समझ लेती कहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है उसको गलत रास्ते जग बंद नहीं होते फंसती नहीं होती तो ऐसे करते करते वो पता लग गया था किस समय राजा ने शायद यहाँ से भागने के लिए कहीं कोई शत्रु आ जाए तो भागने की दृष्टि कौन से बनाया होगा लेकिन बड़ा आश्चर्य जमीन के अंदर इतना किलोमीटर लंबा और अनेकों गुफाएं एक दूसरे के जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है और भ्रमित करने के लिए शत्रु को हर गुफा के अंदर पांच दरवाजे हैं दूसरे में जाएगा भी वो भी अंदर जाएगा कुछ दूर दूर जाकर वो बंद हो जाएगा वो दो चार गुफा अंदर घुसेगा घुसते घुसते जाएगा फिर वहां लौटने से पहले अपना दूर सकता है ना इसे जान भ्रमित करने के लिए चार गलत रास्ते एक सही रास्ते बना तब मेरे को ये बात याद आती थी ये पांच गुफा वहां तो सैकड़ों गुफा लाइन में एक और अभी तो पूरे रास्ता आर पार नहीं कर सकते भूकंप के बाद बीच में कहीं टूट गया बंद हो गया है लेकिन कुछ दूर तक जाते हैं लोग टॉर्च टूर्स लेकर के जाना पड़ता है प्रकाश में जाओ और वापस आ जाए जब घुटन सा लगता है तो वापस आ जाए फिर हम लोग 22 गुफा तक अंदर गए सरकार पर तो मार्किंग कर रखे हैं उसके आधार पर आप जा सकते हैं सही रास्ते हैं जा सकते हैं उसके बाद ऐसा घुटन लग जाए बस हो गया शरीर घटम हो जाएगा आप आगे जा नहीं सकते ऑक्सीजन की कमी हो तो इसी पर यहां पर भी शरीर एक शरीर के अंदर पांच एक और शरीर है प्राणमय शरीर और दूसरी गुफा है प्राणमय शरीर के भीतर एक और शरीर है इसे जिसमें क्या बोल रहे हैं प्राण प्राणादि भी अभ्यंतर मन तथा कर्ता उसके भी अभ्यंतर कौन है विज्ञान में कोष उसके भी अभ्यंतर कौन है भोगता अर्थात आनंद कोश ये पांच जो कोश है एक गुफा है वह यह परंपरा एक साथ अगर बगल में रहने वाले गुफाएं नहीं है ये अंदर अंदर की होने वाले परंपरा से क्रम से हो रहने वाले गुफाएं नहीं देहादने अन्नमया प्राण प्राणमय अभ्यंतर आंतर पंच कोश की विवेक द्वारा आत्मा का ज्ञान करने का मतलब यह कि पंचकोश क्या है अनात्म निश्चय कर जब तक पंचकोष को अनात्म निश्चय नहीं करोगे पंचकोषों से अलग करके आत्मा को पहचान नहीं पाओगे जब पंचकोषों का विवेक करने का मतलब क्या आत्मा ये पंचकोष अनात्मा है इसे इस अनात्मा को उस आत्मा से अलग करके पहचानोगे विवेक करने का मतलब विचिर धातु करते दे भाव अलग करना इसे इसको अनात्म समझोगे तब तो इसको अलग करोगे इसको अनाथ समझे का मतलब क्या अभी मैं आत्मा समझ रहा हूँ इनको अच्छा बिल्कुल सारी दुनिया इन्हें पंच शरीरों में से किसने के किसी को आत्मा मान करके बैठा है और आज तक अपने विज्ञान में एक जो कर्तृत्व है उस कर्तृत्व को लेकर विज्ञान में आत्मा को आत्मा, शरीर को आत्मा मान करके बैठे इसलिए कहते हैं पहले को इन कोषों को अनात्मा करके निर्णय करो इनमें जो तुम्हारी आत्म बुद्धि है इसको खत्म करो ये शरीर आत्मा है ये नहीं मरना चढ़ अरे ये आत्मा है ही नहीं इसको मरना इसको स्वभाव है तुम चाहो ना चाहो मरना ही है परेशान हो रहा है इसके मरने परेशान भयभीत होता है, है। मृत्यु भय सबसे बड़ा भय सबसे भयंकर भय यदि किसी को है तो मृत्यु का भय और कोई चीजों भय हो या ना हो मृत्यु का भय तो सब केंद्र ऐसे गहराई में बैठा हुआ है वो बाहर से कहने करने हम कोई डर नहीं मृत्यु से बोलते हैं लोग मृत्यु में कोई अहंकार नहीं बोलते, बोलते अब एक ऐसी वाकबान छोड़ दो ना पता चले उसके अहंकार है या नहीं ऐसा चोट लगेगा उसके हम अहंकार पे थिल में आ जाएगा देखा हूँ ऐसे लोगों को करके भी देखे तमाज एक्सप्रेन करता हूँ जो ऐसे कहते मेरे को ऐसा आए, सुना देता हूँ सीधे भी ना सुना तो किसी को बोल देता हूँ जान कि ये जाकर उसको जरूर बोलेगा ऐसे आदमी को बोल देना है वो जब सुनाएगा ना वो परेशान होकर आएगा तब क्या तुम तो अहंकार है या नहीं बाबू बता ये अहंकार नहीं तो आए है क्यों मेरे सामने आप ऐसे क्यों कहा बोलते हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मैंने कहा हम कह नहीं सकते तुम सही सोच रहे थे। लेकिन मैंने जान के कहा था दूसरे से तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम बौखला गए कहना आसान होता है मेरे अंदर अहंकार बहुत कठिन होता है एक बार विदाउट टिकट जाओ अहंकार का पता चलेगा और जब टिकट पकड़े दो झापड़ मार के उतारेगा ना तो पता ना मैं, मैं साधु मेरे को बोलता है तो, मैं है। को क्यों डांट रहे तभी रिक्शा में जाओ पहाड़ में भी हम गए गया देखा डांटते हैं औरत नौजवान सांतन के घूम रहा हमारे काम करो बोलते हैं खेती में काम करो काम नहीं मिला तेरे को किसे बना साधु हम काम दे रहे हैं चलो हमारी खेती में काम अब एक जगह तो हमारे साथ अभी भी हैं है बहुत अच्छे महात्मा है वो सिख है उनको तो कह दिया दिमाग में आई समझ नहीं आया वो कहती है तुमको लड़की नहीं मिली लगता इसलिए तो साधु बना हुआ है हमारी बेटी नौजवान हो गई है हम देने को तैयार है बोलो वो परेशान महात्मा मेरे को दे करा क्या जवाब दो इसमें मैंने फिर वो कहा माता जी ऐसी बात नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हैं इनके तो पीछे लाइन लगे होंगे घर में तुम्हारे तो बेटी के लिए इधर नहीं आए उन्होंने एक पुस्तक लिखा सन इज शिवा सन इज शिवा अंग्रेजी में और उस जमाने जो डबल एम ए है इंग्लिश से भी हिंदी से बहुत पढ़े लिखे आदमी बहुत अच्छे विद्या आज के में रहते रखते हैं, रहते हैं। ऐसे तो लोगों को सुनना पड़ता है ना तब पता लगता है तुम्हारे विद्या का अभिमान कितनी है मैंने कहा पता लग गया डबल एमए का रिजल्ट क्या हो गया क्या आरोप लगाते रहे ऊपर है लड़की नहीं मिली इसलिए ने आया साधु बना कैसे कैसे सुनने पड़ते हैं और आजकल जो विद्यार्थी है साधु बनते हैं और उनको सारी व्यवस्था में रहते उन्हें क्या मालूम होगा वेरा क्या होता है अहंकार पर नियंत्रण कैसे होता है इसे करता जो विज्ञान में कौश ये सब कोशों का को अनात्मत्व निश्चय कर लेता इनमें ही आत्मत्व है इसी वजह तो बंधन है इनमें से किसी एक में भी आत्मत्व है तो आप मुक्त हो नहीं सकते इसलिए पंच कोशों में अनात्मित्व का होने पर ही इन सालों आत्म प्रकाशित हो पाए। जब तक तो इनमें से एक को भी आत्म पकड़ रखा हो, तो वास्तविक आत्मा का प्रकाशन आए में आएगा ही सामने दिखेगा ये आवरण को आत्मा दिखते रहेगी डुप्लीकेट आत्मा कहते हैं कथा करता तो दो ये सब परंपरा प्राणमयया मन प्राण मने मनोमया मनोमय घोष है तथो मनोमया मने कर्ता का मतलब है विज्ञानमय घोष वो आंतर इतिशज है सब जगह अभ्यंतर आंतर को जोड़ देना है जान ही भी है वहाँ तथो विज्ञान मयात भोक्ता उस विज्ञान में से भीतर वाला गुफा कौन है भोक्ता नामक गुफा कौन सा है वह मतलब? आनंदमय में से और भीतर है नंपरा इस पर अन्नमय आदि से आरंभ करके आनंदमय परंपरा है यह गुहा शब्द है ये पांचों का नाम गुहा है या पांचों को मिला करके गुहा करके लेना भी चाहो तो भी कोई तो हाँ। तद स्वरूप अनात्म देखो चल अन्नमय शरीर का स्वरूप नहीं दिखाना है वो सब जानते ही हैं। क्या है वो? लेकिन तो करना वो यहां बहुत जरूरी चीज इधानी अन्नमय से स्वरूपम और तनाव दर्श अन्नमय कोष का स्वरूप वो दर्शाएंगे और विद्यमान अनात्म को भी दशमाचार कैश पितृभुक्ता जान्न वर्धते देहस्वन्न मोनाक्षत पितृभुक्ता जाता मैने यहां पर एक शिशु साम समझना माता च के भुक्ता शब्द समास समास है है होता दोनों को बोध कराने के लिए एक शब्द बच जाता जैसे राम राम शब्द है दो सौ प्रचलन क्या करोगे आप एक स्वरूपाणाम एक शेषेक भक्ता इसे माता पिताच अनेक सूत्र बनाया गया है एक से समाज का सूत्र व्या कर एक से है पिता पिता, के पिता का वीर एगार नहीं लेना पिता के खाए वीर हुआ उसी से होगा माता के अन्न का रुधिर से कुछ नहीं होने वाला है वा? तो कोई प्रयोजन नहीं है रज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना वीर महत्वपूर्ण है रज वीर धोन का मिश्रण से ही बच्चा होता है संतान होता है इसलिए यहां पितृश्व से क्या लेना मातृ पितृभ्याम ऐसा भुक्तात, अन्ना खाए हुए अन्न जल पान से क्या हुआ वीरिया उनमें जो होने वाला पिता के शरीर में वीर्य, माता के शरीर में रज रुधिर उसे क्या हुआ जातो, उत्पन्न जो शरीर देहा अन्ने नहीं वो बरदते और शरीर कैसे होता है अन्न खा करके ही बढ़ता दिए अनेक प्रकार का अन्न खाना पड़ता है पहले मात्र दुग्ध रूपी अन्न खाएगा फिर बाद में चावल दाल सब खाएगा मांसिकाय अंडा खाए जैसा आदमी वैसा खाएंगे उसी अन्न वर्धते ऐसा जो सो देहा वह जो शरीर है उस स्थल शरीर का नाम अन्नमय किंतु वह अन्नमय कोश यस yes, स्थूल शरीर न आत्मा यह आत्मा नहीं क्यों प्राच ऊर्धम तभावत न पहले था न मरणात् जन्म अपरा जन्म से पहले अभिव्यक्त बने नहीं दिख रहा था मरण के पश्चात तो भस्मीभूत हो जाता है विद्यमान नहीं रह जाता अतएव जन्म से प्राग मरणात्म अभावत विद्यमान न होने के कारण से इस तो को आत्मा नहीं माना जा सकता या तो वह चीज है जो तीनों कालों में रहे कभी उसका अभाव नहीं होना चाहिए। है जन्म से पहले वह शरीर नहीं था मरण के उत्तर काल में शरीर नहीं रह जाता अतिविध यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता किंतु शरीर से भिन्न कोई चीज है जो आत्मा माना जा सकेगा पितृभुक्ता अन्य जात व्याख्या कर रहे हैं ऐसा टिका कर देखिए मातृ पितृभुक्ता दोनों को ले लिया ना मातृ पितृभुक्ता एक बार ऐसे कहीं एक विचार गोष्ठी हो रही है हमारे समाजी लोग बड़ा कटाक्ष करते हैं हमारे शास्त्रों में उसने बोला रमंते सर्वदेवता कत्र पूज्यंत रमंत्रे सर्वदेवता अरे देवता, देवता स्त्रीलिंग देवियाँ ही विराजती हैं तो देवलो क्यों नहीं आते ही ये पूछा देवी और देवता देवता स्त्रीलिंग आ गया ना वो व्याकरण के हिसाब से देवता पुल्लिंग वाला पुरुष के लिए वाचक है या नहीं ये नहीं पकड़ा हमने इसलिए उस उसी हिसाब से जवाब दी मैंने देख देवता शब्द की शर्त में बनाए कहलाया देव एवं देवता स्वार्थ में तल प्रत्यान। देव एव देवता तुम्हारा प्रश्न ही गलत है देविया ही रहती है देविया ही आती है देव नहीं आते तुम बोलो गलत है देव ही आते देविया नहीं आती प्रश्न होना चाहिए था पहला पाइप काट हो दूसरी बात एक से समासव्यश्चि देव्यास, देवा देवता एक समास। ये दे, दोनों ही आते हैं एक से समास बहुत काम करते हैं अब वो चुप अब देखा कि आगे क्या जवाब है। व्याकरण के हिसाब से मैंने सबसे पहले कोई व्याकरण पढ़ा है हाँ हमारे समाज ही रखेंगे व्याकरण व्याकरण के हिसाब से किया तुम्हारा प्रश्न सबसे पहले गलत हो रहा है देवता से जरूर है एन उसका है, है, देव है। देव, देव, एव, स्वार्थिक तल जनता, जनता औरत को पकड़ोगे क्या घबरा चोट रही उसकी देखो तो क्या बोल रहा है व्याकरण पड़े हो बोलते हो जन जनता है, स्त्री क्या जनता तो गलत हो गए और ही ही इसलिए यहाँ पर भी एक से समाज नहीं तो यह भ्रांति हो जाएगी पिता का वीर उसे पैदा होता है तो स्त्री का जो है माँ का जो है व्रज से कोई लेन देन ही नहीं रह गया ऐसा नहीं है मातृ पितृभुक्ता क्षण अन्ना आदि रूपा अन्न को खाने से जो है, रज है हो जाता, उस वीर से जो शरीर पैदा हो गया यम जो जन्म लेने के अन्तर क्षीरादि अन्न नहीं दूध आदि अन्नों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है स देहो अन्नमयो अन्न से विकार है वह शरीर अन्न का विकार रूप होने से अन्नमय कहा है स आत्मा न नवती वो आत्मा नहीं हो सकता कुदितागिटी जन्म नाग मरणादर्ध्व चावत जन्म से पहले ये शरीर नहीं था मरने के पश्चात ये शरीर नहीं रह जाता है अतएव ज्ञापन हो गया यह स्थूल शरीर आत्मा नहीं है भावादित विवाद अध्यासित देहा आत्मा भवि नत्मा नवती विवाद अध्यास है या आत्मा नहीं है क्यों कार्य भावः का यह अनुमान भी ज्ञापित हो गया समझ लेना चाहिए तब पूर्व से अनुमान में कार्य तो हेतु तो मैं लेकिन आत्मा नहीं है यह को नहीं मानूंगा हेतु साध्य माभूत क्यों भाई विपक्ष पूर्व पक्ष कहता है शरीर को आत्मा मानने में कोई बाधक भी नहीं है विपक्ष क्या है आत्मा के पक्ष कौन हो गया शरीर है ना पक्ष हो गया स्थूल शरीर सपक्ष क्या हो गया घटवत बोले है ना घट विपक्ष क्या है आपके अनुसार आत्मा यो योग यद्य कार्य तत्त अनात्मा आपने कहा है ना यदि कार्यम न बहुत सो अनात्मा भी नर्था क्या आत्मा भवती तो आत्मा ही आपका विपक्ष हो जाता है निश्चित साध्य भाववान निश्चित साध्य भाववान अनात्मा के साध्य अनात्मा का भाव बने आत्मवान कौन होगा वो आत्मा ही निश्चित आत्मत्व वाला कौन है आत्मा इसे विपक्ष हो गया आत्मा उसमें भी कार्यत्व को अनुमान करना चाह रहा है इसे अथवा इस शरीर में आत्व को सिद्ध करना चाहता है पूर्व इसे कहता है इस शरीर को आत्मा माने विपक्ष मानने में कोई बाधक नहीं है वही विपक्ष अप्रयोजक यम हे तो या कारित्वे तो अप्रयोजक है अर्थ अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता अनाकृत रूपा साध को सिद्ध नहीं कर सकता इत्यासंक्य अकृत भ्याघ कृत विप्रणा साख्य बाधक सद्भाव नवी हमारा बाधक शरीर को आत्मा मानने पर सबसे बड़ा बाधक है इस शरीर रूपी आत्मा का पैदा होने से पहले शरीर नहीं था ना तो इस शरीर रूपी आत्मा का पैदा का होने के प्रति कारण क्या है कारण भी नहीं रह जाए कर्म कैसे मानते हैं आप शरीर की उत्पत्ति यदि आत्मा ही पहले नहीं था आत्मा प्रति कर्म कहा है यह आत्मा था कि शरीर आत्मा पहले जन्म से प्रति था नहीं जब आत्मा ही नहीं था इस आत्मकृत कर्म भी नहीं रहा तो पैसा नहीं होना चाहिए और बिना कर्मों का किए हुए कोई आत्मा एकदम टपक गया ऐसा कैसे होगा अकृत का अभ्यागम और पूर्व आत्मा शरीर जो पूर्व जो, जो शरीर रहा भी हो वो जो आत्मा थी तो मर गया ना उसके उस शरीर पे आत्मा में किए कर्म का फल कौन भोगेगा वो तो मर गया जो शरीर आत्मा थी शरीर मर गया मर गया मैंने आत्मा मर गया और उसके बाद जला कर आकर दी तो उस आत्मा के कृत कर्म का नाश नहीं हुआ बिना फल दिए इसे अकृत का अभ्यागम रूपी दोष बड़ा बाधक है इसे का आत्मा नहीं मान सकते अकृत अभ्यागम कृत विप्रणश आख्या बाधक परिहर दी पूर्व जन्मन्य सन्नी तपादय कथम भाव जन्मन्य सत्तर्म न भुंजित्य संचितम पूर्व जन्मनि असत इस शरीर से पहले जो शरीर रहा होगा पूर्व स्विन्न जन्मनि वो जो आत्मा था वो जो शरीर था है भी के चलूंगा तो भी वो तो मर गया वो आत्मा तो नष्ट हो गया उसकी द्वारा क्रिया व कर्मों के लिए रब नया आत्मा पैदा तो नहीं होगा ना तो मेरी यह वाता में जिसने करा था और जिसने करा उसका फल भोगा नहीं और दूसरा उसका फल भोगेगा क्या इसलिए कहते हैं पूर्व जन्मनी जन्म नहीं तो जन्म संपाद एक हो पाएगा इसमें संपादन कैसे होगा पूर्व जन्म असख्य हो गया वाता मर गया नष्ट हो गया कुछ को खत्म हो गया पर यह जन्म संभव ही नहीं है संभव एक भावी जन्म ने असत और भावी जन्म भी असत क्योंकि आत्मा मर गया फिर इसका भावी जन्म तो होना नहीं इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं जिसका फल अभी मुझे नहीं मिला है वो फल कौन भोगेगा आगे तो रहा नहीं जन्म भाव जन्म नहीं असत चेत कर्म न भुंजित संचित किया आपने कर्म उसका भोग कौन करेगा भोग के बिना ही वो नष्ट हो जाएगा न भुंजित यह संचित इस जन्म रूपा इस शरीर में जो आपने कर्म का संचय किया उसका भोग के बिना वो नष्ट हो जाएंगे यापत्ति का एक देह रूप से आत्मना पुरुषि जन्म ने यह देह रूपी आत्मा के अंदर पूर्व में पूर्व जन्म में आत्मा के अपेक्षा से इस देह रूपी आत्मा के अपेक्षा से इसके जन्म होने से पहले पूर्वस्मिन जन्मनी असत्वात पूर्व को जन्म था कैसे आपको। तो जन्म ही नहीं माना जा सकता क्योंकि यह शरीर रूपी आत इसका पहले कोई जन्म हुआ ही नहीं है इसका पहले कोई जन्म हुआ है इस शरीर का कोई जन्म पर नहीं जा सकता अभी पैदा हो रहा है जो शरीर है जैसे कोई घड़ा आपने बनाया अभी थोड़ी बोल सकते घड़ा को हमने कहीं बनाया था इसी घड़े को मैंने पहले भी बनाया था, था ऐसा नहीं बोल सकते पहले पहले आपने घड़ाया बने होगा जो बनाया तो अलग था ये जो बिल्कुल अलग है जो उसको बनाया था उसने नष्ट कर दिया वो तो नष्ट हो गया उसी चूर्ण से दोबारा घड़ा भी बनाया वही घड़ा ये नहीं है देश काल भेदा देश तो काला वनाया हुआ जो घड़ा देश एतद कालाव चंदा घड़ा भले उसी घड़े को आपने फोड़ा उसको चूर्ण बनाया उसी से दो बारा घड़ा भी बना दो तो नहीं जैसे है जैसे आप उसको दे दो एक कोई भी कंगन दिया मान लो एक नेकलेस दे दिया एक चेन दे दिया तो इसको जो है आप हिटा के दोब्रह से ही बना दो बना तो देगा बिलकुल वही डिजाइन बना दे पहले अम्बल भी था अम्बल रही सोच भी दिखाई देगा यानी कि आप बोलोगे ये वही है आप भी नहीं बोलेंगे ये वही है या लड़ भी जाओगे उसे वही तो यह है फिर कम कैसे हो गया वजन वजन तो कम हो जाएगा मल निकलेगा उसका मल से ही पहले वजन होगा मलाज निकलेगी जब वही का वही डिजाइन बना दिया सब वही बनाया तो भी जो है वही सोना से बना है फिर वजन कम हो जाता है आप लड़ नहीं सकते तब वही यह है तो वजन कैसे कम हो गया क्योंकि जो वह था वह नष्ट हो गया आप जो यह है वह तो वह नहीं है उसी के सुदृश है इसीलिए यहां पर भी कहते हैं पूर्व शरीर थाई से प्रमाण नहीं रह जाता है क्योंकि यह शरीर जो अभी पैदा हो रहा है इस शरीर को ही आत्मा मान के चलोगे शरीर भी आपका अभी पैदा ही हो रहा है स्वयं कार्य भी पैदा हो रहा है अभी हुआ है तो वह पहले कहा से आ गया अत वह पहले नहीं था ये कहना पड़ेगा पुरुषिन जन्म नहीं असतः एकज जन्म हेतु अदृष्ट असंभवे। है एकज जन्म का कारणीभूत कर्म ही संभव नहीं है अश जन्मनोपि अंगी क्रिय मानक बाद अकृत अभ्यम फिर भी तुम इस जन्म को स्वीकार नहीं करोगे अकृत का अभ्यागम रू आपने स्वीकार कर लिया जिन कर्म को तो है है। उन कर्मों को भोगने के लिए प्राप्त कर ले आए है ये मानना पड़ेगा। तथा भावी इसका तो पर जन्म तो होने वाला ही नहीं अभा अनुष्ठित यो पुण्य पाप यो फलभोक्त भावे न इस शरीर आत्मा में आप जो है के द्वारा आपने जो जो कर्म पुण्य और पाप किया है उनके फल के भोगता के अभाव होने के कारण से भोगक्षित तो, भोग के बिना कर्म आपको मानना पड़ जाएगा। प्रणाशः इसको क्या कहते हैं कृत का नाश होना हुए का नाश फल भोगे बिना हो जाना और न किए का भोगने के लिए अचानक जन्म पाना शरीर इस जन्म का जिसका तारीख और समय निश्चय कर लिया अमुक तारीख अमुक है, जिस समय पर जन्म किया हु, हु, हुआ ये शरीर है और अमुक तरिक अमुक समय पर मर जाएगा ये तो मरे वेगा ले लो डेट को है, तो दे, मरने मरण तिथि भी तिथि भी मालूम जिनका उनको देखो आप उसे पहले सिर्फ था नहीं आपके सामने आया और आपके सामने मर के खत्म हो गया ऐसों के लिए अब जन्म का कारण क्या रहा है कोई कारण नहीं मिलेगा यदि शरीर को ही आत्मा मानते हैं तो एवं कृतनाश अकृत अभ्याग रूप बाधक सद्भाव कृतनाश और अकृत रूप बाधक का होने से आत्मन कार्यत्व नांगी कर्तव्य आत्मा में कार्यत्व को स्वीकार नहीं कर सकते अतः यह शरीर में आप तो नहीं हो सकता जब आत्मा में कार्यत्व नहीं है शरीर में कार्यत्व है शरीर आत्मा नहीं हो सकता इतिभाव एवं अन्नमय कोश से अनात्व प्रदर्शन हो गया अन्नमय कोश क्या है अनात्मा है इस शरीर स्वरूप तद अनात्मत्व दर्शेगी अब इससे भी भीतर वाला जो कोश है भीतर वाला जो गुफा है प्राणमय कोश उसके स्वरूप को वर्णन करके उसने भी अनाथ को दिखा रहे हैं पूर्णो देहे बलम यक्ष अक्षाणाम यु नासो आत्मा चैतन्य वर्जना पूर्णो देह बलम्छन पूर्ण देहात्वादी चारवाक को निराश करने के बाद प्राणात्वादी हिरण्य गर्भवादी प्राणात्मक प्राण कौन है तो हिरण्य गर्भी प्राण है हिरण्य गर्भरूपी का निराश करने के लिए पूर्ण इत्यादि से आरंभ करते हैं यह वायु अनवय करो यह वायु देहे पूर्ण जो वायु इस शरीर में मस्त नाखून तक पैर के नाखून तक व्याप्त होकर विराजमान है यह वायु देहे पूर्ण है बलम बलम्सन और शरीर को बल ही प्रदान कर रहा है अक्षारांत यह प्रवर्तक और इंद्रियों का जो प्रवर्तक है सब प्राणमय कोशा उस वायु विशेष का नाम ही प्राणमय कोश है नास आत्मा प्राणमय कोशु आत्मा नहीं हो सकता क्यों चैतन्य वर्जना जड़ता उसे चैतन्य का निषेध करने से का निषेध करने से कि का देहे पूर्ण पादादिस्तक दे पर्यत व्याप्ता सन जो वायु देह में पूर्ण है जो से लेकर मस्तक व्याप्त होता हुआ, बलम प्रेरको वर्तते जो अक्षुरादिंद्रियों अच्छा का प्रेरक है प्रवर्तक है वो सवायु हो प्राणमय कुछ वायु को प्राणमय कोश से का शरीर मात्र यह एक प्रश्न है आपने दोनों बात कह दिया प्राण में प्रवर्तक भी है प्राण में प्रवर... इंद्रियों का प्रवर्तकता मान रहे हो चक्षिराद ही प्राणमय का अवय भी नहीं है तो प्राण में इसका प्रवर्तक कैसे हो सकता चक्षिराज इंद्रिया कहा रहते हैं मनोमय एक विज्ञान में कोष में जिसकी भीतर है इनके कारण उससे बहिर्भूत एक चीज अपने से भी आभ्यंतर और सूक्ष्म को कैसे नियंत्रण प्रवर्तन कर देगा प्रश्न है ना इंद्रियों का प्रवर्तकत्व आपने प्राण में प्राण में मान लिए कैसे मान सकते हैं यदि प्राण में कोष में भी इंद्रियां होते जैसे मनोमय कोष मन है और इंद्रियां है विज्ञान में कोष में बुद्धि है और इंद्रिया है, में में? है, और इंद्रिया है। मन इंद्रियों के साथ समन्द्र व्यवहार करेगा बुद्धि भी इंद्रियों की तरफ प्राप्त ज्ञान को लेकर निश्चय कर लेगा वह सब तो व्यवस्था बन सकता है प्राण इंद्रियों का प्रवर्तक होएगा यह समझ में नहीं आ सकता है बात क्यों इसे गले नहीं उतरता है क्योंकि प्राण में कोष में इंद्रिया ही नहीं है और प्राण में कोष का अधिकार में कोष पर हो नहीं सकता है जैसे आपके स्थूल शरीर का अधिकार प्राण में कोष पर है क्या साक्षात नहीं परंपरा है इसलिए तो हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण में कोष पर असर करता है ना प्राण में कोष पर क्यों असर आप प्राण शरीर का कर रहे हैं शरीर में नियंत्रण कर रहे हैं वायु को तो का होता लेकिन लेकर यहां पर इसका जवाब है प्राण इत्यादय तब यहां कष्ट क्या होगा असत्य प्रवृत्ति हेतु तो प्राण उनके प्रवृत्ति प्रति कारण कौन होगा का? प्राणी होगा ये क्यों हुआ है उसके लिए कहा समझना पड़ता है कि भाई ये तो वास्तव में कैसा है पांचों कोष एक दूसरे से संबद्ध है इसलिए साक्षात होने पर भी परंपरा जैसे अन्नमय कोष का प्राण में कोष पर नियंत्रण हो रहा है प्रभाव पड़ रहा है उसी प्रकार से जैसा होता है ना आपको बुखार हो गया स्थूल शरीर में प्राण में कोष ढीला पड़ गया प्राण कमजोर हो जाता है दस्त लग गया प्राण कमजोर हो गया मैं खड़ा हो सकते न बैठ सकते ना कुछ कर सकते इसका मतलब क्या स्थूल शरीर में बिगड़ रहा है लेकिन उसे प्राण में पर आंतर भी रो सूक्ष्म है इसमें भीतर स्थूल का बिगड़ने से उस सूक्ष्म और आंतर पर भी असर कर गया आज तो अगर टॉनिक लेते टॉनिक, लेतेट एंटीबायोटिक लेना पड़ता है उसे प्राण में ताकत जो शरीर को बल प्रदान कर रहा था वो दुर्बल हो गया शरीर की अन्न की कमी से आप बीमारी की कर तो शरीर में आप अन्न डाल हो इससे प्राण पुष्ट होता है तो प्राण बल शरीर को प्रदान करता तो आपका संबंध है या नहीं, नहीं? से आंतर स्वा सूक्ष्म के साथ तो उसका प्रभाव है संबंध है यथा तथा तो प्राण और मनोमय में भी समझो भले मन मनोमय प्राण से आंतर है प्राण से सूक्ष्म है फिर भी प्राणमय कोश का मनोमय कोश विद्यमान इंद्रियों का प्रवृत्ति करने में प्राण ही सहकारी कारण है इंद्रिय स्वतः प्रवृत्त होते नहीं प्राण ही इंद्रियों को प्रवृत्त करता करना ईश्वि कालिया प्रवर्तक का, प्रेरक वर्त है स वायु प्राण में असो भी आप यहाँ भी वास्तव में आत्मा नहीं है क्यों तथे महा चैतन्यवर्जनाशित प्राण आत्मा नवदुम